महाभारत कर्ण कर्णपर्व अष्टादोध्याय अर्जुन के द्वारा हाथियों सहित दंडधार और दंड आदि का वध तथा उनकी सेना का पलायन संजय उवाच अथोत्तरेण पाण्डूना सेनायाँ ध्वनिुत्थि रतनागापत्ती दंडधारेण बध्यता संजय कहते हैं राजन तदनंतर पांडव सेना के उत्तर भाग में दंडधार के द्वारा मारे जाते हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का आर्तनाद उठा तुरथम तुर्गान गरुणा निरंघ उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ लौटाकर गरुण और वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए ही अर्जुन ने कहा मागधोप्य तो प्रमाथिना भगदत्ता धनवर शिक्षया च पार्थ यह मगध निवासी दंड धार भी बड़ा पराक्रमी है इसके पास सत्रों को मत डालने वाला गजराज है इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है तथा वह बलवान भी है इन सब विशेषताओं के कारण यह पराक्रम में भगदत्त से तनिक भी कम नहीं है एनमान से पुनः संसप्त दंड धारा प्रति अतः पहले इसका वध करके तुम पुनः संसप्तकों का संहार करना इतना कहते कहते श्री कृष्ण ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया समागधा प्रभरोन सेचको यथा ग्रह मागधवीरों में सर्वश्रेष्ठ दंध धार अंकुश धारण करके हाथी द्वारा युद्ध करने में अपना सानी नहीं रखते थे जैसे ग्रहों में केतु ग्रह का वेग असह्य होता है उसी प्रकार उनका आक्रमण भी शत्रुओं के लिए असहनीय था जैसे धूमकेतु नामक उत्पाद ग्रह संपूर्ण भूमंडल के लिए अनिष्टकारक होता है उसी प्रकार उस भयंकर वीर ने वहाँ शत्रुओं की संपूर्ण सेना को मत डाला सुकलितम दानम नागसन्निभम महाभ्र निर्दनम रथा स्वतंग गण सहसो हंसे उनका हाथी खूब सजाया गया था वह गजासुर के समान बलशाली महामेघ के समान गर्जना करने वाला तथा शत्रु को रोन डालने वाला था उन पर आरूढ़ होकर दंडधार अपने बाणों से सहस्रो रथों घोड़ों, मतवाले हाथियों और पैदल मनुष्यों का भी संहार करने लगे रथानाजी नो व्यपोथ्यत दीपास्प्याम करेण दीपोत्तमो हंत च काल चक्रवत उनका वह हाथी रथों पर पैर रखकर सारथी और घोड़ों सहित उन्हें चूर चूर कर डालता था पैदल मनुष्यों को भी पैरों से भी कुचल डालता था हाथियों को भी दोनों पैरों तथा तो से मसल देता था इस प्रकार वह गजराज कालचक्र के समान शत्रु सेना का संहार करने लगा नरा सुष्णा भूषणान निपात सह शब्द वस्तुलनलम यथा तथा वे अपने बलवान एवं श्रेष्ठ गजराज के द्वारा लोहे के कवच तथा उत्तम आभूषण धारण करने वाले घुड़सवारों को घोड़ों और पैदलों सहित पृथ्वी पर गिराकर कुचलवा देता उस समय जैसे मोटे नरकुलों के कुचले जाते समय चर चर की आवाज़ होती है उसी प्रकार उन सैनिकों के कुचले जाने पर भी होती थी तदंतर जहाँ धनुष की टंकार और पहियों की घर का शब्द गूंज रहा था मृदंग भैरी और बहुसंख्यक शंखों की ध्वनि हो रही थी तथा जहां रथ घोड़े और हाथी सहस्रों की संख्या में भरे हुए थे उस सम्रांगण में पूर्वोक्त गजराज के समीप अर्जुन अपने उत्तम रथ के द्वारा जा पहुँचे तथोर्जुनम द्वादश भे सर्वोत्तम जनार्दन ठोदशत दुर्गा त्रिभे त्रिभी तथो ननासा तब दंड धारण अर्जुन को बारह और भगवान श्री कृष्ण को सोलह उत्तम बाण मारे फिर तीन तीन बाणों से उनके घोड़ों को घायल करके वे बारंबार गरजने और करने लगे। पार्थ सगुणे करकेत स चुक्रोधगरे प्रजेस्वर तत्पश्चात अर्जुन ने अपने भल्लो द्वारा और बाणों से दंडधार के तथा सजे सजाए ध्वज को भी काट गिराया, फिर हाथी के महावतों तथा पाद रक्षकों को भी मार डाला इससे गिरीव्रज के स्वामी दंड अत्यंत कुपित हो उठे ततो अर्जनम भिन्न तुल्य वर्चसाम अतीव अतीबार्दन धनंघान उन्होंने गण्ड से मद की धारा बहाने वाले वायु के समान वेगशाली मदो मत गजराज के द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत घबराहट में डालने की इच्छा से उसे उन दोनों की ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर प्रहार किया अथाश्य बाहू दीपहस्त तिरचपू निभा पांडव तथो दीपम बाणसतय समर्पयत तब अर्जुन ने हाथी की सूढ़ के समान मोटी दंडधार की दोनों भुजाओं तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उनके मस्तक को भी तीन छूरों से एक साथ ही काट डाला फिर उन्होंने उनके हाथ को सौ बाढ़ मारे सपनी चका यथा धाग्नि प्रज्वलित सद उसके सारे शरीर में अर्जुन के सुवर्ण बाण चुभ गए थे इससे सुवर्ण में कवच धारण करने वाला वहां थे उसी प्रकार शोभा पाने लगा, जैसे रात्रि में दावा से जलती हुई औषधियों और वृक्षों से युक्त पर्वत प्रकाशित होता है सभेदना स्मण चरण भ्रमण प्रस्खलिता पपातरुग्न संयंत्रिका ये वज्र विदारित तथा वह हाथी वेदना से पीड़ित हो मेघ के समान घर्जना करता सब और विचरता घूमता और बीच बीच में लड़खड़ाता हुआ भागने लगा अधिक घायल हो जाने के कारण वह महावतों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा मानव वज्र द्वारा विदीर्ण किया हुआ पर्वत धराशायी हो गया हो हिमावदाते न सुवर्ण मालिनाम हिमाद्रकूट प्रतिमे नाम ते दंड, अं। में अपने भाई दंड धार के मारे जाने पर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से बर्फ के समान सफेद सुवर्ण मालाधारी तथा तो हिमालय के शिखर के समान विशाल कागजराज के द्वारा वहां आ पहुंचा कर सा प्रभे जनार अर्जुनम जनादन पंचभि समर्पयना पाण्डव उसने सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले तीन तीखे तोमरों से श्री कृष्ण को और पांच से अर्जुन को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की इतने ही में पांडव पुत्र अर्जुन ने उनकी दोनों बाहें काट डाली कटी हुई सुंदर बाजू बंद से विभूषित चंदन चर्चित तथा तोमर सहित वे विशाल भुजाएं हाथी से एक साथ गिरते समय पर्वत के शिखर से गिरने वाले दो सुंदर एवं बड़े बड़े सर्पों के समान विभूषित हुई तथार्ध चंद्रिण हतम किरेटना पंड क्षतिम दिपात तार्धम निपधत विरहे निभा करो साव पश्चिम दिशम तत्पश्चात किरीट धारी अर्जुन के चलाए हुए अर्धचंद्र से कटकर दंड का मस्तक हंसी से पृथ्वी पर गिर पड़ा उस समय खून से लतपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचल से पश्चिम दिशा की ओर डूबते हुए सूर्य के समान दिवाकर सरोमी दिभे दार्थ सप पात नाधय हिमाद्र कूटम कुतम यथा इसके बाद अर्जुन ने श्वेत महामेघ के समान सफ़ेद रंग वाले उस हाथी को सूर्य के किरणों के सदै तेजस्वी उत्तम बाणों द्वारा विदीर्ण कर डाला फिर तो अभद्र के मारे हुए हिमालय के शिखर के समान धमाके की आवाज के साथ धराशाही हो गया तथो परे तत्प्रतिमा गजोत्तमा जगकी सब संयत सभ्य साचि तथास्ते चतथ तथा प्रभक्म सुमहद्रिपोर्बल तदनंतर उसी के समान जो दूसरे दूसरे गजराज विजय की इच्छा से युद्ध के लिए आगे बढ़े उन सबके शब्द सब साची अर्जुन ने वैसे ही दशा कर डाली जैसे कि पूर्वोक्त दोनों हाथियों की कर दी थी इससे शत्रु के उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई गजा रथा स्वा पुरघ परस्पर परिपेतुराहवे परस्परम प्रस्खलिता समाहिता मृतम निपेतुर् बहुभाषरो झुंड के झुंड हाथी रथ घोड़े और पैदल मनुष्य परस्पर आघात प्रत्याघात करते हुए युद्धस्थल में चारों ओर से टूट पड़े थे वे आपस में एक दूसरे की चोट से अत्यंत घायल हो लड़खड़ाते और बहुत भग करते हुए मरकर गिर जाते थे। अथार्जुनम से परिवार सैनिका पुरंदरम देव गणा इवा भ्रुवन अभय प्रजाः मरणाधि प्रजा साया इसके बाद इंद्र को घेरकर खड़े हुए देवताओं के समान अपनी ही सेना के लोग अर्जुन को घेरकर इस प्रकार बोले वीर जैसे प्रजा मौत से डरती है उसी प्रकार हम लोग जिससे भयभीत हो रहे थे उस शत्रु को आपने मार डाला यह बड़े सौभाग्य की बात है न चे दर जनम भयाद तथा शत्रुसूदन यदि आप बलवान शत्रुओं से इस प्रकार पीड़ित हुए उन स्वजनों की भय से रक्षा नहीं करते तो इन शत्रुओं को वैसी ही प्रसन्नता होती जैसी इस समय इनके मारे जाने पर यहाँ हम लोगों को हो रही है इति ये भूयस््रुहृदिरी धृता सुमनार्जुन यथानुपम प्रतिपूज्य तम जनम जगाम संसप्तक संग इस प्रकार अपने श्रीदों की कही हुई ये बातें बारम्बार सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई वे उन लोगों का यथा योग्य आदर सत्कार करके पुनः संसप्तक गणों का वध करने के लिए वहाँ से चल दिए श्री महाभारते कर्ण पर्वणी दंडवधेदोध्या इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में दंड धार और दंड का वध विषयक अठारहवा अध्याय पूरा हुआ